श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद ब्यासी पंद्रह जून अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण प्रताप से देखो तुम्हारे ब्राह्म समाज का लेक्चर सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाता है मुझे एक हरी सभा में ले गए थे आचार्य थे एक पंडित नाम समाध्यायी था कहा ईश्वर निरस है हमें अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें सरस कर लेना चाहिए यह बात सुनकर मैं तो दंग रह गया तब एक कहानी याद आ गई एक लड़के ने कहा था मेरे मामा के यहाँ बहुत से घोड़े हैं गौशाले भर अब सोचो अगर गोशाला है तो वहाँ गाँवों का रहना ही संभव है घोड़ों का नहीं इस तरह की असंबद्ध बातें सुनकर आदमी क्या सोचता है यही कि घोड़े सोड़े कहीं कुछ नहीं है सब हंसते हैं एक भक्त घोड़े तो हैं ही नहीं गाँव भी नहीं है, सब हैं सब हंसते हैं श्री राम देखो ना जो रस स्वरूप है उन्हें कहता है निरस इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्या चीज़ है उसने कभी अनुभव भी नहीं किया मैं करता मेरा घर अज्ञान जीवन का उद्देश्य डूबकी लगाना श्री राम कृष्ण प्रताप से देखो तुमसे कहता हूँ तुम पढ़े लिखे बुद्धिमान और गंभीर हो केशव और तुम मानो गौरांग और नित्यानंद दोनों भाई थे लेक्चर देना तर्क झाड़ना वाद विवाद यह सब तो खूब हुआ क्या तुम्हें यह सब अब भी अच्छे लगते हैं अब सब मन समेट कर ईश्वर पर लगाओ अपने को अब ईश्वर में उत्सर्ग कर दो प्रताप जी हाँ इसमें क्या संदेह है यही करना चाहिए परंतु यह सब जो मैं कर रहा हूँ उनके केशव के नाम की रक्षा के लिए ही कर रहा हूँ श्री रामकृष्ण हंसकर तुमने कहा तो है कि उनके नाम की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हो परंतु कुछ दिन बाद यह भाव भी न रह जाएगा एक कहानी सुनो किसी आदमी का घर पहाड़ पर था घर क्या कुटिया थी बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया कुटिया हिलने लगी तब उसे बचाने के लिए उस आदमी को बड़ी चिंता हुई उसने कहा हे पवन देव देखो महाराज घर न तोड़िएगा पवनदेव क्यों सुनने लगे कुटिया चरचराने लगी तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाला उसे याद आ गया कि हनुमान जी पवनदेव के लड़के हैं बस घबराया हुआ वह कहने लगा दुहाई है घर न तोड़िएगा दुहाई है हनुमान जी का घर है कितने ही बार उसने कहा हनुमान जी का घर है हनुमान जी का घर है पर इससे कोई लाभ ना हुआ तब कहने लगा महाराज लक्ष्मण जी का घर है लक्ष्मण जी का इससे भी कुछ हल ना हुआ तब कहा सुनो यह श्री रामचंद्र जी का घर है देखो महाराज इसे अब न तोड़िए दुहाई है जय राम जी की इससे भी कुछ ना हुआ घर चरचराता हुआ टूटने लगा तब जान बचाने की फिक्र हुई वह घर से निकल आया निकलते समय कहा धक्त तेरे घर की प्रताप से केशव के नाम की रक्षा तुम्हें न करनी होगी जो कुछ हुआ है समझना उन्हीं की इच्छा से हुआ है उनकी इच्छा से हुआ और उन्हीं की इच्छा से जा रहा है तुम क्या कर सकते हो तुम्हारा इस समय कर्तव्य है कि ईश्वर पर सब मन लगाओ उनके प्रेम के समुद्र में कूद पड़ो यह कहकर श्री रामकृष्ण अपने मधुर कंठ से गाने लगे अयमन रूप के समुद्र में तू डूब जा तला तल और पाताल तक में जब खोज करेगा तब वह प्रेम रत्न तेरे हाथ लगेगा प्रताप से गाना सुना लेक्चर और झगड़ा यह सब तो बहुत हो चुका अब डुबकी लगाओ और इस समुद्र के डूबने से फिर मरने का भय न रह जाएगा यह तो अमृत का समुद्र है यह न सोचना कि इससे आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है यह न सोचना कि ज्यादा ईश्वर ईश्वर करने से आदमी पागल हो जाता है मैंने नरेंद्र से कहा था प्रताप महाराज नरेंद्र कौन श्रीराम के है एक लड़का मैंने नरेंद्र से कहा था ईश्वर रस का समुद्र है क्या तेरी इच्छा इस रस के समुद्र में डूबकी लगाने की नहीं होती अच्छा सोच एक नाद में रस है और तू मक्खी हो गया है तो कहाँ बैठकर रस पिएगा नरेंद्र ने कहा मैं नाद के किनारे पर बैठ रस पीऊँगा मैंने पूछा क्यों किनारे पर क्यों बैठेगा उसने कहा ज़्यादा बढ़ जाऊंगा तो डूब जाऊंगा और जान से ही हाथ धोना होगा तब मैंने कहा बेटा सच्चिदानंद समुद्र में वह भय नहीं है वह तो अमृत का समुद्र है उसमें डूब डूबकी लगाने से मृत्यु का भय नहीं है आदमी अमर हो जाता है ईश्वर के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नहीं जाता भक्तों से मैं और मेरा इसे अज्ञान कहते हैं रासमणि ने काली मंदिर की प्रतिष्ठा की है यही बात लोग कहते हैं कोई यह नहीं कहता कि ईश्वर ने किया है ब्राह्म समाज अमुक आदमी ने तैयार किया यही लोग कहेंगे कोई यह न कहेगा कि ईश्वर की इच्छा से यह हुआ है मैंने किया यह अज्ञान है हे ईश्वर तुम करता हो मैं अकर्ता तुम यंत्री हो मैं यंत्र यह ज्ञान है हे ईश्वर मेरा कुछ भी नहीं है न यह मंदिर मेरा है न यह कालीबाड़ी न यह समाज ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं यह स्त्री पुत्र परिवार कुछ भी मेरा नहीं सब तुम्हारी चीज़ें हैं इसी का नाम है ज्ञान मेरी वस्तु मेरी वस्तु कहकर उन सब चीज़ों को प्यार करना ही माया है सबको प्यार करने का नाम दिया है मैं केवल ब्राह्मण समाज के आदमियों को प्यार करता हूँ या अपने परिवार के मनुष्यों को यह माया है केवल देश के आदमियों को प्यार करता हूँ यह माया है सब देशों के मनुष्यों को प्यार करता हूँ सब धर्मों के लोगों को प्यार करना यह दया से होता है भक्ति से होता है माया से आदमी बंस जाता है ईश्वर से विमुख हो जाता है दया से ईश्वर की प्राप्ति होती है सुखदेव नारद इनमें दया थी